नमस्कार आप सुन रेड वन नाइन पॉइंट फोर एफ संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से गिटार को बजाना सीखना है आपको और हमने अपने दो स्टूडेंट के साथ भी आपको मिलवाया था समाधान और शैलेश जो गिटार बजा रहे है अभी सीख रहे हैं उनका कुछ डेमो हमने आपको सुनवाया था तो चलिए इसी कड़ी को गिटार किस तरह से और सीखा जाता है प्राइमरी स्टेज पे कौन कौन से राग कैसे बजाते हैं सारे वो सारी चीजे कैसे

उस पे आता है तो वो सारी बातों को हम आज विधिवत सुनेंगे गिटार को कैसे आप बजा सकते हैं इसके बारे में तो हमारे साथ फिर से बने हुए हैं देवेंद्र जी जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट से अपना एमए क्लास पूरा किया है तो बच्चों को सिखाते हैं और स्कूलों में भी जाकर सिखाते हैं और तो चलिए उनके साथ बात करते हैं की गिटार की शुरुआत कैसे करें और प्राइमरी स्टेज पे जो लर्निंग है उसके बारे में सुनेंगे आज नमस्कार गिटार को सबसे पहले तो जिस प्रकार ऐसी नेक्स्ट एपिसोड में बताया था मिलाना

जब वो तार मिल जावे, उसके बाद जिस प्रकार से आपने पकड़ा हुआ है कीटार को पकड़ोगे तब फर्स्ट फिंगर जो है वो सबसे लास्ट जो बोर्ड है उस पर आएगी उसके बाद जो सेकंड फिंगर है वो सेकंड बोर्ड पर और थर्ड और फोर्थ इस तरह से अब अपने उंगलियों को एक एक बोर्ड पर एक एक तार को दबा कर और उस बजाना है उससे ये अपनी उंगलियों से जो तार को प्रेस करने का जो है वो एकदम क्लीन हो जाता है वह और जिस तार को आप दबा रहे हो उसी तार को ही वहाँ पर चोट करनी है क्योंकि इसमें छः तार होते हैं

जिस तार को आपने दबाया है उसी तार को ही आपको चोट करनी है और धीरे धीरे धीरे धीरे इसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे और एक चाल इसकी बननी ज़रूरी है जब एक चाल बन जाएगी तो उसमें कुछ इस तरह से आवाज़ आएगी

आवाज को अच्छी तरह से सुनना है जिस जैसे कि भारी आवाज उसके पतली आवाज इस आवाज को उसमें मतलब म है का मतल are, फिर उसके बाद में सेकंड मैकंड आगे बचता है उसके बाद में जी बचता है और उसके बाद में जी के बाद में है इसमें

इसी प्रकार से सेकंड तार पर सेकंड तार पर ए से मिलाया गया था उसके बाद में बी माइनर बजता है उसके बाद में बी बजता है और उसके बाद आता है सी सी का मतलब है सा थर्ड बोर्ड पर सेकंड तार पर जब प्रेस करेंगे वहाँ से अपने सी बजाएंगे उसे फिर थर्ड तार जो था वो रेस से मिलाया गया था उससे आगे जो है वो ई माइनर आता है फिर ई आता है और फिर आता है एफ और एफ के बाद में सेकेंड एफ आता है उसके बाद में

जो फोर्थ तार है वो जी से मिलाया गया था और उसके बाद में ए माइनर आता है फिर ए आता है और फिर आता है बी माइनर और फिर बी और बी जो है वो वापस, जो नीचे से आप सेकंड तार जो पतला तार है वहाँ से आप नीचे ऊपर से गिनोगे तो ये पाँचवा तार है और नीचे से गिनोगे तो दूसरा तार है उस पर बी से ये मिलाया जाता है और उसके बाद में वापिस सी जो तार सब का जो सी है वो आ जाता है

तो इस प्रकार से आप इसमें जो सरगम है सारे गाँव में पदन ईशा इसे के, इसे सी डी ई एफ जी ए बी और सी ये जो इसमें से आप एक चार्ट बनाइए चार्ट के द्वारा या ये नेट से भी आप सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के बाद में इसे सारे गाँव में की प्रैक्टिस करिए और वो सही कर्मांक में ऊपर की तरफ भी जाना चाहिए और सही कर्मांक में नीचे की तरफ भी आना चाहिए इसे आरओ और अवरो कहते ये भी आप एक बार सुन लीजिए

ये ये जो, जो सरगम है ये धीरे धीरे इसमें आपको स्पीड करनी है और स्पीड कम से कम इस तरह से होनी चाहिए स्पीड ये ये इससे भी थोड़ी स्पीड आप कर सकते हैं धीरे धीरे आप स्पीड को इसमें बढ़ाते चाहिए उसके बाद में अलंकारों की बारी आती है

किसी स्वर को दो बार बजाना किसी स्वर को तीन बार बजाना जो जो ये अलंकार है वो जो फर्स्ट है वो सा ग इस तरह से ये बजाया जाता है ये भी आपके सामने गिटार के द्वारा सुनाएंगे हम फिर इसी चीज को आप

तीन बार यानी एक स्वर को एक टाइमिंग के अंदर तीन बार आपको बजाना है इसी प्रकार से अलग अलग अलंकार है इसे चार बार प्रस्तुत करिए फिर इससे जो सारे गे गम गम प इस तरह से ये अलंकार है ये भी आप गिटार पर सुन ली

ये टोटल 12 अलंकार है ये 12 अलंकार आपको सबसे शुरुआत में आपको सीखने पड़ेंगे तो देखा आपने कि किस तरह से गिटार पर सारे गामापा आप बजा सकते हैं और बहुत सारी बातें आपने सुनी हैं। पहले तो आपको नॉर्मली तारों के जरिए जो सुर है वो समझने होंगे और उसके बाद फिर आपको उसका बजाना आना चाहिए तो पहले आप सारे जो है वो स्लोली बजाएंगे फिर उसके बाद आरो और अरो जो बताते हैं उस तरह से उसकी स्पीड के साथ आपको करनी होगी तो चलिए आगे और भी बातें करते हैं जैसे की आप सभी

जानते हैं कि गिटार बजाते वक्त जो है तार मिलाना पड़ते हैं और तार मिलाना एक कला होता है उसी में ज्यादा मेहनत होती है तो उन चीजों को कैसे मिला सकते इसके लिए कोई साधारण या तरीका भी है क्या हाँ इसमें अभी जैसे कि जो कंप्यूटर का युग चल रहा है तो उस हिसाब से गिटार को मिलाने के लिए अभी एक इलेक्ट्रॉनिक आया है उसका कहते है ट्यूनर ट्यूनर के द्वारा आप मिला सकते लेकिन उसमें आपके सामने इंग्लिश में सब लिखे हुए आएंगे लेकिन उसे जो मिलाने का जो है वो पहले भी मैं आपको बता चुका

और एक बार वापस उसी चीज को बता रहा हूँ तो या नहीं आ रहा तो तो है एक स्टेज ऐसा आएगा कि एक सही, सही पकड़ एकदम ट्यूनर बता देगा तो इसके से मिलाने का तरीका एक बार वापिस बता देता हूँ सबसे मोटा जो तार है वो ई से मिलता है ई का मतलब है यहाँ पर गुसरा जो तार है वो ए से मिलता है

का मतलब है द उसके बाद में जो थर्ड तार है वो मिलता है डी डी का मतलब यहाँ पर है रे रे से और जो फोर्थ तार है वो मिलता है जी जी का मतलब है प उसके बाद फिफ्थ जो तार है वो मिलता है बी बी का मतलब है यहाँ पर नी और जो सबसे नीचे जो तार आता है सबसे पतला जो तार है वो मिलता है ई से ई का मतलब है ग इस तरह से तार को मिलाना ये ट्यूनर के द्वारा बहुत ईजी रहता है

तो देखा आपने किस तरह से आप जो है गिटार सीख सकते हैं इसके लिए क्या क्या प्रावधान है वो सारी बातें हम सुन रहे हैं आगे भी बहुत सारी संगीत की बातें आपसे करते रहेंगे तो चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सभी के लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माध्यमान नाइन्टी पॉइंट पर संगीत की दुनिया सुनते रहो मुस्कते रहो

Sunrise over the mountains

You. Oh.

I am the new

नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं देवेंद्र जी से अब हम बात कर रहे हैं गिटार के बारे में गिटार को कैसे बजाना चाहिए उसकी शुरुआत कैसे होती है वो प्राइमरी स्टेज पे आपको पहले तारों को समझना है किस तरह से तार किस अल्फाबेट से जुड़ा हुआ है किस सुर से जुड़ा हुआ है वो सारी बातें हमने देखी जैसे की हमने अभी सुरों के बारे में देखा तो ये अलंकार क्या इतने ही होते है की इसमें और भी कुछ ज्यादा अलंकार होते हैं तो अलंकारों के बारे में आइए जानकारी लेते हैं देवेंद्र जी

से, आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 एफएम पर संगीत की दुनिया। बेसिक जो है अलंकार में जैसे किसी भी बच्चे को सिखाता हूँ बारह अलंकार जो है बेसिक तो नॉर्मली उनको सिखाता ही हूँ उसके बाद में सरगम गता गत इस तरह से तो मैं

एक एक करकर जो अलंकार जो आपने सुने उसके बाद के जो भी अलंकार है वो आपको मैं बता रहा हूं ये तीन तीन के जोड़े इसमें बने हुए हैं

और एक पीछे वाला जो स्वर है उसे छोड़कर वापस आगे का आगे का एक स्वर लेकर इस तरह से तीन तीन के जोड़े इसमें बनाए गए और इससे आगे चार चार के वापस जोड़े बनाने के सारे गम ग म तक पहुंचना है फिर वापस रे से आपको पीछे वाला एक स्वर छोड़ना है फिर रे से वापस स्टार्ट करना है रे ग म प इस तरह से एक एक, -एक स्वर को छोड़ते हुए आगे की तरफ बजाना है इसे

तरह से चारे चार चार के इसमें जोड़े बने हुए थे और इसमें अब जो अलंकार है वो बीच का जो स्वर है उसे हटाकर सीधा सा और ग मैंने बताया ना इसमें जो गन्ना है जो गन्ना के हिसाब से अलंकार कितने भी बना सकते इसमें तो इसमें ये जो है बीच का स्वर जो है वो इसमें हटा दिया गया और सा और सा के बाद में सीधी रेड़ नहीं बजेगा सीधा ग पड़ जाएगा

बाद में जो है जैसे कि इसमें फिर अब आगे जो नेक्स्ट अलंकार इसमें सा और सा के बाद में सीधे म, इसमें दो स्वर छूटते रे और ग, ये दो स्वर छोड़कर और सीधे आगे वाला स्वर जो है वो बजाया जाता है इसे एक बार प्ले कर, कर भी आपको बता देते हैं इस तरह से अलंकार में

बढ़ोतरी होती रहती है जितने भी आप अलंकार बनाना चाहे, उतने बना सकते हैं। बारह बारह अलंकार तो आपको बेसिक जो है वो तो सीख नहीं है

आपने अभी जो है अलंकार के बारे में आपने जाना और बहुत करके ये अलंकार तो आप खुद भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद बना सकते हैं अलग अलग तरीके से और जैसे कि सर बता रहे कि वो बारह अलंकार तो सभी बच्चों को सिखाते हैं उसकी प्रैक्टिस भी कराते हैं और उसके बाद आता है सरगम गत जो उसके बारे में अभी हम सुनेंगे देवेंद्र जी से आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबान नाइनटी पॉइंट पर सरगम संगीत की दुनिया

जिस प्रकार से अलंकार हो जाने के बाद में ठाट कहलाते बिलावल हुआ काफी हुआ यमन है और आशावरी है इस तरह से एक टोटल दस ठाट है अब दस ठाटों के अगर ऐसे सिखाने जावे तो वो बच्चा थोड़ा तो थो वो करेगा उसके बाद में थोड़ा उनको होगा कि भाई ये है। जैसे पहले लाइन थी वैसे कि वैसे आगे सिखाते रहते

तो इसलिए जो सबसे इजी जो तरीका है जिसमें बच्चों को मजा भी आवे थोड़ा क्योंकि रिदम के साथ में जब करता है एक टोन जो मिलती है उसे म्यूजिक टाइप उसे मिलता है तो वो सीखने के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट लेता है इसी हिसाब से सरगम गत जो है वो सीखाई जाए नॉर्मल नॉर्मल जो स्वर है उसको लेकर जैसे कि बिलावल जैसे बिलावल के अंदर सारे शुद्ध लगते हैं सारे सारे गाँव पदन ऐसा एकदम शुद्ध तो उसके अंदर ही एक छोटी सी सरगम गत है वो आपको सुनाता हूँ

सबसे पहली जो है पहली है इसमें, की इस तरह से अलग अलग जिस प्रकार से स्वर चेंज होते रहते हैं हैं जैसे कि यमन यमन भी कहते और कल्याण भी कहते हैं ये था, के नाम है और इसके अंदर क्या है कि आ, जो है में फर्क आ जाता है दोनों म का प्रयोग होता है जैसे 12 स्वर जो है उसमें दोनों मै जो है वो कल्याण के अंदर लगते है तो उसकी एक गत वो आपको सुनाता हूँ

से ये सरगमगत है और एक राग है अपने भैरवी भैरवी के अंदर चारों कोमल लगते हैं इसमें जो शुद्ध की जगह चारों जो स्वर है रे ग और धा, और नी ये चारों के चारों कोमल लगते हैं और उसमें भी ये सरगमगत है

उनके एक धुन मिल जाती है बच्चों को तो बच्चे इंटरेस्ट उसमें थोड़ा लेते हैं और फिर छोटे छोटे जो गीत है वो गीतों का फिर उसमें प्रयोग करते हैं तो देखा अपने अलंकार के बाद हमने देखा

सरगमगत जो छोटे छोटे अलग अलग तरीके के राग के ऊपर जुड़े हुए हैं जैसे अभी आपने सुना थोड़ी देर पहले भैरवी थाट को और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें कुछ चीजें समझने की होती है जैसे अपने भैरवी ताट में जो है चार सुर जो है वो कोमल लगते हैं तो इस तरह से अगर ये ध्यान में आ जाता है आपका की इसमें चार सुर कोमल लगते हैं बाकी सुर जो है समान रूप से बजाए जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात फिट हो जाती है तो जब भी कोई गीत बनता है तो इसी ताट के आधार पर भी गीत बनते हैं तो अब

कोई गीत गा रहा है और उसने बोल दिया कि मैं सरगम भरेवी ताक में गा रहा हूँ

तो फिर आप उस ढंग से आपको पता है कि इसमें ये चार चीजें जो है कॉमन लगते हैं तो आप उस अनुसार उसको बजाएंगे तो वो मैच हो जाएगा तो इस तरह से आपको धीरे धीरे सारी चीजें मालूम पड़ जाएगी और आप धीरे धीरे निपुण होते जाएंगे और कहते हैं कि संगीत के अंदर या तो आप सिंगिंग कर रहे हो या तबला बजा रहे हो या गिटार बजा रहे हो या की बजा रहे हो कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको सीखने के लिए नॉर्मल समय तो जरूर लगता है पहले इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना होता है फिर उसके बजाने के तरीके के बारे में जानना होता है फिर उसके बाद सुर उसमें क्या लगते हैं उसके अलंक

किस तरह से होते हैं और उसका रियाज आपको कंटिन्यू करना पड़ता है रिवीजन करना पड़ता है रोज थोड़ी थोड़ी चीजें आप सीख सकते हैं और इससे आपको आगे बढ़ सकते हैं लेकिन इसमें अगर कोई बात आपको जाननी है और भी कुछ गिटार बजाने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो जरूर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमें मैसेज करके बता सकते हैं चौरानबे इस नंबर पे या अधिक जानकारी के लिए हमारे देवेंद्र जी म्यूजिक टीचर उनका भी नंबर आप ले सकते हैं और उनसे भी डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं मेरा नंबर है नाइन

टू डबल सेवन थ्री टू जीरो इसके बाद में जैसे ये बताया कि सरगम सरगमगत सरगम गत ये जो ठाट के आधार पर अभी बताई गई और इसके ठाटों से भी रागों की उत्पत्ति हुई है अब जैसे कि भूपाली राग की मैं आपसे बात करूं तो इसमें माँ और नी ये वर्जित स्वर कहे गए इसमें नहीं लगते, नहीं लगते इसमें ठीक है तो ये पांच स्वरों का राग है तो ये सबसे पहले जो है कहीं भी आप सीखने जाओगे तो रागों की बात आएगी तो सबसे पहले आपको भोपाली राग ही सिखाई जाएगी

क्योंकि तो उससे क्या अंदाज पता पड़ जाता है ये स्वर कितना दूर है क्या है तो इस, इस तो मैं भी सबसे पहले रेडियो के माध्यम से ये जो गत है इसकी भोपाली राग के अंदर जो गत है तो वो सुना हूँ इसमें

से ये, ये भोपाली के अंदर है इसमें मां और नी का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया और शुद्ध एकदम भोपाली राग के अंदर

ये गत को बनाया गया है तो देखा आपने कि किस तरह से राग जो है इसके अंदर बजाये जाते हैं वो भी बात आपने अभी समझा भूपाली राग के बारे में अभी सुना और इसमें पांच सुर लगते हैं माँ और नी जो है इसमें आते नहीं है साथ के बजाय ये पांच सुरों का ही राग होता है जिसको आप प्रैक्टिस करते हैं और इसके भी कुछ अलग अलग गीत बने हुए हैं छोटे छोटे राग कुछ ख्याल बने हुए छोटे ख्याल बड़े ख्याल तो आइए अभी देवेंद्र जी से सुनते हैं की किस तरह से ये छोटे गीत होते हैं थोड़ा सा सुना के बताने से आपको आइडिया आ जाएगा

तो आइए सुनते हैं देवेंद्र जी से छोटे गीतों के अंदर जैसे पोयम हुई हैपी बर्थडे की जो टोन होती है ये है जिंगल बेल तो सबसे पहले हम उसकी इन चीजों को प्रैक्टिस में लाते हैं तो थोड़े सा बच्चे में और इंटरेस्ट आता है कि हमने कुछ सीखा और वो क्या नॉर्मल नॉर्मल स्वर को लेकर ही ये पूरी की पूरी कंपोजिजन बनी हुई है तो मैं चाहूंगा की इसमें जो ट्विंकल ट्विंकल है और जिंगल बैल ये एक बार आपको सुना था इसमें

टिंकल की जो थी और इसमें क्या स्पीड को जो है वो कम कर दिया क्योंकि इसी को सिखाने के लिए स्पीड जो है वो स्पीड अपने आप आ जाती है जो इसके बाद में आपको जिंगल बेल्ट सुना देता हूँ

जिंगल बेल और टिंगल टिंगल ये जो छोटे छोटे गीत है

ये सिखाए जाते हैं तो देखा आपने किस तरह से गिटार को सीखा जाता है और गिटार के जो प्राइमरी स्टेज की जो बातें थी शुरुआती तौर पे किस तरह से गिटार को आप बजा सकते हैं वो सारी बातें आज हमने आपसे की और साथ में जिंगल बेल और टिंकल टिंकल इन गीतों को भी जो छोटे गीत होते हैं जो शुरुआत में स्टूडेंट को उमंग दिलाने के लिए खास करके सिखाया जाता है प्रैक्टिस में ताकि उनका उमंग भी बना रहे और इन सुरों को और जो सरगम गत है उनको समझे और फिर रागों पर वो अपना गीत को तैयार कर सकते हैं

तो ये सारी बातें हैं फर्स्ट स्टेज में आपको जो है सारे गम सीखना है उसके बाद छोटे छोटे को आपको सीखने हैं और उसके बाद अलंकार और अलंकार के बाद फिर सरगम गल या जिंगल बैल जिंगल बैल या और भी राग के आधारित जैसे भूपाली राग को हमने अभी सुना और उसके अन्दर भी छोटे छोटे गीत कैसे बनते है वो भी हम देख सकते हैं तो ये था आज गिटार का पूरा जो प्राइमरी स्टेज की जो सीख है लर्निंग है वो आपको हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से देने की

कोशिश की और संगीत के और भी कई बातें हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और आपको भी किस तरह की कि कोई बात अगर कोई संगीत के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें जरूर कॉल कर सकते हैं या एस कर सकते हैं हमारा नंबर है चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप बेझिजक संगीत के बारे में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि हम एपिसोड में उसको जोड़ते जाएंगे और आपको उसका उत्तर भी मिलता जाएगा तो चलिए आज के दिन इतना ही बस और फिर वापस नए एपिसोड में आपकी मुलाकात होगी मेरी और देवेंद्र जी की तो हम दोनों को दीजिए इजाजत नमस्कार

नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबा 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो